तो गुरु समाता है नहीं सब जग मांगन जगह राजा प्रजा मिल हाथ पसारा। इस भजन में ऐसे गुरु को बिल्कुल मूर्ख बताया है कैसे गुरु को अंधे गुरु अंधी जगत अंधे हैं सब दीन गगन मंडल में बज रही अनहद बीन कबीर साहेब ने कहा कि जिस गुरु को अनहद का बोध नहीं हुआ श्वास श्वास में नाम भजन भक्ति का बोध नहीं हुआ वो गुरु और दोनों अंधे ही हैं, है कोई फर्क नहीं है और जितने दीन हैं, मजहब है अगर इनमें सार शब्द और अनहद की कोई पहचान इनको नहीं है और शतलोक की भक्ति की पहचान नहीं है तो ये भी अंधे ही है अंधे गुरु अंधी जगत तो वही सब राजी है चेला भी राजी है गुरु महाराज भी राजी हैं जगत में देखा जाए तो गुरु तो कहते हैं मंदिर में मूर्ति भगवान है और चेले उसको पूज पूज के बड़े राजी हो रहे हैं हम भगवान के दर्शन कर लिए भगवान के दर्शन कर लिए तो भगवान के दर्शन के लिए तो तुम निकले हो परंतु ये पत्थर कैसे भगवान हो सकता है पाहन को क्या पूजिए उसमें क्या पावे अड़सर तीर्थ का फल मिले जे कोई संत जिमा तो कबीर साहब ने कहा पहान पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़ तांते तो चक्की बली नित पीस खाए संसार चक्की अच्छी है मूर्ति इतने लाख करोड़ों रुपए लगा के मूर्ति को सजाते हैं इसमें पंडित जी महाराज बड़े लोगों को कहते है, आज हैं आज प्राण प्रतिष्ठा करें भगवान के और आज से भगवान जो है ये पत्थर नहीं भगवान हो गए कैसे हो गए साहेब कबीर कहते हैं बतलाया बोले नहीं झूठा विश्वा बीस हाँ मोल लिया पैसे लगा के लिया और बात ही नहीं करे किसी से हाल ही नहीं पूछे कि भाई कैसे हो कैसे नहीं हो है? तो, अग्ण। तो अग्ण। मोल लिया बोले नहीं झूठा विश्वा बीस झूठा बीस उनको जूठा को सा सिद्ध करे पंडित जी महाराज तो हो कैसे तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं भाई अंधे गुरु अंधी जगत अंधे हैं सब दीन गगन में बज रही है अनहद व्यक्ति के साथ में सब कुछ खजाना है इसके पास में परमात्मा है कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं और कहते हैं इसके कर्म सुधारने की जरूरत है और कर्म कर्म ये सुधारते ही नहीं है तो कहते हैं